भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार ब्राह्मण तथा आरण्य ग्रंथों में सृष्टि के संबंध में अनेक प्रकार के विचार हैं बहुतों ने एक व्यापक प्रजापति की भावना की इनका स्वरूप बहुत स्थूल माना गया जो पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय पांच वायु पांच भूत तथा मनस के मिश्रण से बना हुआ था पश्चात इन्हें अग्नि के साथ अभिन्न और सर्वव्यापक बतलाया गया सृष्टि करने के अनंतर इनका शरीर नष्ट हो गया और इससे अन्न उत्पन्न हुआ किसी ने रित से प्रजापति की सृष्टि मानी और ऋत का अर्थ यास्क ने यज्ञ माना है और बाद को यही ऋत ब्रह्मण के साथ अभिन्न भी बतलाया गया है कहीं असत के सृष्टि और कहीं जल से भी सृष्टि कही गई है में असत से सत की उत्पत्ति मानी गई है आत्मा ने बिना किसी की सहायता से आकाश वायु अग्नि आदि सभी पदार्थों को उत्पन्न किया ऐत्रेय आरण्यक में कहा है कि सभी पदार्थों में मनुष्य की ही ऐसी सृष्टि हुई जिसमें आत्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति हो सकती है अतएव सब प्रकार का ज्ञान मनुष्य में ही उत्पन्न हो सकता है मनुष्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐत्रेय आरण्यक में कहा गया है कि उत्पन्न होने वाला जीव पिता के शरीर के शुक्र के रूप में वर्तमान है जिस समय पिता उस बीज रूप शुक्र को माता के गर्भ में रखने की इच्छा करता है उस समय पिता के समस्त शरीर से एकत्रित होकर वह शुक्र हृदय में आ जाता है एक प्रकार से पिता ही अपनी स्त्री के उदर में शुक्र के रूप में प्रवेश कर प्रथम बार जन्म लेता है और माता उसकी नौ या दस मास उधर में रक्षा करती है उसके बाद वह जीव गर्भ के बाहर निकल आता है इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में भी सृष्टि का वर्णन है चैत्रीय आरण्यक में पाकज प्रक्रिया का भी वर्णन है जल में विद्युत शक्ति की चर्चा भी आरण्यक में है विद्युत जल का एक रूप है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का निरूपण मृत्यु के अनेक भेद उनके कारण आदि भी में में में विस्तृत रूप रूप दिए गए हैं। इंद्रियों के कार्य तथा उनके द्वारा ज्ञान की की प्राप्ति प्रक्रिया का विशेष से वर्णन ब्राह्मण है इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रंथों के समय में भारतीय दर्शन की विचारधारा पूर्ण रूप से लोगों में प्रसिद्ध थी ज्ञानियों के लिए तो ज्ञान की सभी बातें संहिता से लेकर आरण्य पर्यंत स्रोत ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलती है उनके लिए क्रमिक विकास की आवश्यकता नहीं है किंतु अज्ञानियों के लिए तो क्रमशः ज्ञान के प्रत्येक स्वरूप का स्वयं अनुभव करना अत्यावश्यक है आत्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही तो मुख्य लक्ष्य है उसके लिए हर तरह से अधिकारी बनना होगा अन्यथा आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिए जिज्ञासु को आचार का पालन भी बहुत कठोर रूप से करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ में भी कहा गया है